चार के बाद मैं अपनी हो जोरन लाउ नोरा वायस तनियरागा निरािष कदौ कि बंदौ संत सज्जन शरण दुखपद भय बीच पछुभरण एक हरली ही। दे एक तो ंग जग माही जल जोन सुधा सुधासरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधाधु भलयन भल निज कर तूती फलोक विभूति सुधा सुधा कर सुर सरी साधु कर लयनल कलिमल सरि ब्याधुन बगुन जानत सब कोई ई भावनी कते ही सोई भलो भलाई बे लह नीचाई नीचो सुधा सराइए अमरता गरल सरा नीचो वंदना तो करते हुए संतों जी तुलसीदास जी ने पहले तो संतों की वंदना की और उनकी महिमा बताई कि सत्संग से व्यक्तियों का सुधार होता है जो कुछ भी जीवन में लोगों के साथ होता है वो सब सत्संग से ही है बिना सत्संग से लौकिक भौतिक या संस्कार पारमार्थिक ज्ञान भक्ति के कुछ भी सत्संग के बिना नहीं प्राप्त होती इसके बाद वंदना की खलों की दुष्टों की वंदना की और उनके भी लक्षण भी बताए उनकी वंदना के साथ जिसकी वंदना करते हैं उसकी महिमा बताते हैं जैसे भगवान राम की वंदना की तो उनकी महिमा बताई शंकर जी की वंदना की तो उनकी भी महिमा बताई किसी तरह खलों की बंदना की तो उनकी भी महिमा बताई तो मुख्य बात उनने ये बताया कि वो जो है ये है, एक तो ये है दूसरे का अहित करने में इनको बड़ा सुख प्राप्त होता है और दूसरी की निंदा करने में भी बड़ा इनको अच्छा लगता है दुष्टों की विशेष मुख्य दूसरों की निंदा और दूसरों को दुख देना और दुख दूसरों को प्राप्त हो तो प्रसन्न होना तो उनको सुख प्राप्त हो तो उसे दुखी होना ये, ये खलों का इस प्रकार का स्वभाव प्रारंभ में पहले यही बात कही अंत में भी जब दो भाइये आया तब भी यही बात कही कि बस इनको जो है ये है दूसरों को कि निंदा करना कठोर वचन भी बोलना निंदा भी करना ये उनका स्वभाव है सास में इन पर दोष निहारा जो हजार आंखों से दूसरे के दोषों को दोषों को देखते हैं, दूसरे के दूसरे को दिखाई देंगे जो उनमें होंगे भी तो वो नहीं दिखाई देंगे और इस प्रकार से बस उदासीन अर जहा कहीं चाहे जिस प्रकार के कोई व्यक्ति हो उनमें जहाँ उनकी भलाई सुनी तहाँ उनको दुख लगा जलने लगा है और जहाँ दोस्त उनके जहाँ देखा कि हानि हुई संसार में दूसरे लोग दुखी हो रहे हैं, तो बस ये सुन करके प्रसन्न हो गया ऐसा स्वभाव उनका है तो तुलसीदास जी अंत में कहते हैं कि हाथ दोनों हाथ जोड़ करके उनके भी हम वंदना करते हैं दोनों हाथ जोड़कर पहले भी कहा था कि सदभाव से उनकी वंदना करते हैं फिर कहते हैं दोनों हाथ जोड़ करके वंदना करते हैं <खें> लेकिन तुलसीदास तो जी अब ये कहते हैं कि देखो हम बंदना करते हैं कि ये समझ करके नहीं करते कि उनमें कोई सुधार हो जाएगा ऐसा नहीं करते सुधार कैसे हो जाए वो तो वैसे ही वैसे, वैसे रहेंगे मैंने कोई समझेगा कि अपने हाथ पैर जोड़ रहे हैं तो ये अनुकूल हो जाएंगे तुलसीदास जी की भलाई करने लगेंगे उनकी प्रशंसा करने लगेंगे या उनकी कोई सहायता करने लगेंगे क्या करना ये हमें कोई आसान मैं अपनी सुखी निहोरा हमने अपनी तरफ से उनका निहोरा कर लिया मैंने बंदी उनकी हमने हाथ तक जोड़ लिए उनकी वंदना कर लिए दोनों हाथ जोड़ लिए उनकी बंदना भी कर ली लेकिन तीन जो ओर लगा वो लेकिन वो अपनी तरफ से लापरवाही नहीं करते हैं। वो अपने अपने धर्म पर अली घास आगू बढ़ेंगे माने वो अपने वही करते रहेंगे ऋषिदास जी कहते हैं हमारी निंदा ही करेंगे वो तो करेंगे निंदा हम ये बड़ी समझते हैं मेरी निंदा नहीं करेंगे तो हमारे साथ ही तो विशेष अनुकूल हो जाएंगे सुन तो ही करेंगे वो अपने स्थान पर अपने प्रकार से वही उनके उनके वही निंदा करना वही हानि पहुंचाना वही दूसरे के दुखों को देख करके प्रसन्न होना ये उनका अपना स्वभाव यथावत बना रहेगा <tweak> और तो कहते हैं कि बायस पर जेंुरा का एक उदाहरण देते हैं जैसे कबुए को है कबुए को पालो जिसे कोई मैना पाल लेता है टोका पाल लेता है तो लेता है, को पाल कर देखो और कपड़े अनुराग से पालने के माने उसको मिठाई खिला उसको फल खिला उसको दूध पिला बढ़िया बढ़िया चीजें उसको दूध खिला लेकिन ऐसा करने से कोई कही कौए का स्वभाव बदल जाए क्या कुछ दिन में साल दो साल के बाद में फिर कौवा जो है उसको बाद अगर छोड़ दो तो फिर वो वो जो बिस्टा खाता है कफ खखार खाता है मांस खाता है ये सब जो अखाद्य पदार्थ है उनको कौआ खाता है वो क्या छोड़ेगा खाना वो तो बड़ा प्रसन्न होगा कह रही अब छूटे हम अब यही सब चीजें खाओ बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिली अब ये सब जो है ये हैखार छूट क्या जल्दी जल्दी खाओ अब मेरा बहुत दिनों के बस यही उसको जो है ये है तो कौए को तो यही लगेगा वो ही निरामिष कदम की काजा कहते कौए भला कभी निरामिष हो सकते हैं आमिष तो मैंने मान सकते निरामि मैंने जहाँ मांस न खाने वाला कोई हो तो आदम पड़ कुछ नहीं पड़ने वाली क्योंकि तो उसका तो जन्मजात स्वभाव इसी प्रकार का है ये सब पशुओं के पक्षियों केड़े मकौड़ों के, के सबकी अपने अपने प्रकार स्वभाव होते हैं जिसका जैसा स्वभाव वही रहता अब सिंह अगर मांस खाता आ रहा है तो चाहे दस हजार वर्ष बीत जाए चाहे पचास वर्ष बीत कभी ये थोड़े उसके उठने के बाद अब अशिंग का स्वभाव बदल गया है अब घास चाटना उन्होंने शुरू कर दिया और उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया ऐसा कभी हुआ न होगा वो तो वैसे ही रहे तो प्राकृतिक स्वभाव वैसा ही रहेगा इसलिए तुलसी तो राशि के ये तो सब मुहावे बन गए व्यवहार में लोग जो देखते है कि दूसरा व्यक्ति जो है बहुत किसी की निंदा करता रहता है कटवचन बोलता रहता है या दूसरों के दुख में प्रसन्नता जाहिर करता रहता है तो ऐसे लोगों को कौवा ही कहते हैं अरे साहब क्या ये तो कौवा किसी भी इस प्रकार से समाज में व्यक्ति भी पुरुष भी कौवा जाति के प्रसिद्ध हो गए तो वैसे ही ये जो लोग दूसरी राशि कहते हैं जिनका कौवा स्वभाव है वो तो वैसे ही वो कभी सब पुरुष बन जाए सज्जन बन जाए परोपचारी बन जाए मूर्गभाषी बन जाए लोगों के गुणों को देखने लगे ये सब उनसे नहीं करेगा वो तो संसार ऐसा है ही है तो उसी रात अब इस बात पे आ जाते हैं कि भाई ये तो संसार ही ऐसा है भले बुरे जैसे हैं, पैसे हैं, और तो संसार ऐसे ही रहेगा इसलिए आगे यहाँ तो फलों तो की बंदना पूरी हो गयी अब आगे देखो दूसरे प्रसंग कराते हैं अब कहते हैं बंद सज्जन करना अब कहते हैं संत और संत दोनों की एक साथ बंदना करते हैं एक साथ क्या बंदना करते हैं कहते तो दोनों एक समान है एक समान दोनों दुख पर जो है बीच कश करना कई दुख तो दोनों देते हैं अंतर भले ही हो लेकिन साथ जुड़े हैं वो भी दुख देते हैं और वो भी दुख देते हैं तो ये बात आ गई साधु तो सुख ही देना चाहिए और ये खल जो है यही दुख दे लेकिन ऐसा नहीं दोनों दुख देते हैं अब ये जो कावियोक्ति है कवियों के कल के ढंग के कहने का एक तरीका है एक तरीक निकाल लिया कि भाई कोई दुष्टई दुख देते हैं उसे थोड़ी देते हैं जो भले व्यक्ति है, है, हैं संत पुरुष हैं साधु स्वभाव के वो भी दुख देते हैं सुखैसे देते हैं कहते हैं विश्वते प्राण हर ले साधु लोग कि बिश्वत एक प्राण हर गुख खल कैसे है की मिलते तो। देते हैं साधु पुरुष में रहो तब तक तो, तो बहुत अच्छा लग रहा बड़ी है बड़ी प्रसन्नता है बड़ा सुख है बड़ा आनंद मिल रहा है उनके साथ में प्रिय बातें भी है परोपकार भी है सज्जनता भी है उनके साथ में कोई भयचिनता नहीं आनंद की बातें सब है अच्छा लग रहा है लेकिन जहाँ भी छुड़ने लगे तब गया अरे साहब जा रहे तब मिलेगी पता नहीं कब ऐसा आएगा कब ऐसा सुखन मिलेगा तो बस लेकर कुछ दुखी होने लगे तो एक प्राण हर, हर ले बिशरत एक प्राण हर ले जाने लगे बिछड़ने वाले जब वो छूटने लगते हैं तब दुख लोग और दूसरे असाधु लोग कैसे कि जब तक दूर रहे तब तक शांति है चलो अच्छा है नहीं दिखाई देते नहीं मिले और जहाँ उनका चेहरा दिखाई देगा जहाँ सामने आ पड़े घोड़ा गए गया फिर आ गया मिलत एकदार में दुख दे जैसे मिले तैसे ही दुख देने देखते ही देखते दुख आ गया मिलना भाई चिंता जाप कि बस कहीं न कहीं कुछ न कुछ अब जो है उपद्र होने वाला है कुछ न कुछ है दुख देने वाले हैं शब्दों को दोनों दुख देते हैं अब जो शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से किया कि देखो ये सब दोनों थोड़ा दुख देने वाले नहीं है बहुत दुख देने वाले हैं पहले बिछड़ते प्राण हर ही इतना दुख होता जैसे प्राण ही हरण के लिए माने तो प्राण ही लिए जाते हैं ऐसा दुख देते हैं और दूसरे जब मिलते हैं तो कितना दुख देते हैं मिलने पर कि मिलते दारुण दुख दे साधारण दुख नहीं दारुण पर भयंकर का दुख ये तो कि कि मैंने दोनों एक समान है क्या कहो अच्छा किसी को क्या कहो बुरा संसार ऐसा है <स्थाँगा> तो अब कहते हैं कि देखो तो एक संग संसार में एक साथ उत्पन्न होते हैं भले बुरे सब जल जो कुछ इसी जगत में सज्जन पुरुष भी उत्पन्न हुए इसी जगत में दुष्ट लोग भी उत्पन्न ये संसार ही ऐसा है जिसमे भले बुरे सब लोग उत्पन्न होते ऐसे ही संसार में जहाँ देखो जहाँ भलाई बुराई सब जगह सारी प्रगति में सब दिखाई देती है कहते हैं जल जी जो जीन भी लगा ही जैसे पानी में कमल भी पैदा होता है जोक भी पैदा होती लेकिन दोनों में इनके दोनों के स्वभाव को देखो कमल देखने में सुंदर भी लगेगा सुगंध भी देगा मैंने है दूसरे को सौंदर्य प्रदान करके दूसरे को सुख देता मित्रों को सुगंध दे करके नाई के द्वारा किसी को सुमल भी दूसरे को सुख देता है को मकर दे करके, उसको मधुरता दे करके सुख देता है लेकिन जोक का क्या लक्षण है, दूसरे को क्या करे खून पीने वाले, जोक जहाँ पानी में नहाने जाओ जिस तालाब में कहीं जोक हो तो बस वो चिपक जाए ना शरीर में तो बस खून ही चूस छूटे नहीं आप चाहे जितना उसको निकालो छोड़ाओ छूटो नहीं तो उसको छुड़ाने के भी तरीके निकाले गए क्योंकि उसको ऊपर चिंता गर्म करके छोड़ाओ छोड़ाओ कुछ नमक डालो कुछ इस प्रकार के उपाय सोचे रहे तब भी छूटे नहीं तो जोक खींचे से नहीं छूट इस प्रकार से जोक जरूर जो हो कभी कभी ऐसे दुष्ट लोग साथ में लग जाते हैं तो कहते कहते तो जोक की तरह लगे खून चूस हो जाते हैं ऐसे बोलते हरे साथ का दुष्ट आदमी जैसे है पड़ गए जो की तरह लग तो गया खुद <kuhin> ऐसे बोलते हैं इसको बस उदाहरण कर दिया जाता है संसार <kuhin> जैसे, भाई जैसे पानी में कमल भी पैदा होता है जो भी पैदा होता है कैसे संसार में भले लोग भी पैदा होते हैं और इसी में दुष्ट लोग भी दुर्जन ये भी पैदा होते हैं दोनों तरह के पैदा होते हैं सुनकारी होता है <kuhin> और भी ऐसे बताते हैं की सुधा सुधासन साधु साधु <kuhin> अब ये देखो साधु असाधु कैसे हैं सुधा और सुरासन साधु साधु सुधा सम साधु और सराशन असाधु ये जो एक उदाहरण और दिए कि देखो कि साधु कैसे हैं सुधा के समान है अमृत के समान है और असाधु कैसे हैं क्या सरा के, तो के समान अब इनकी तुलना क्यों करते हैं इसलिए कहते हैं कि जनक एक जग जलदाधु जैसे समुद्र का मंथन किया गया तो उसमें दोनों निकले अमृत भी निकला और विष भी निकला अरे ये कहीं समुद्र में विष भी है और अमृत भी है दोनों दोनों ही निकले उसमें जब मंथन किया तो ये तो अमृत निकला उसका घटा तो गया देवताओं को तो पिलाया गया एक तरफ विष निकला शंकर जी को तुम्हारा करा इस प्रकार से समुद्र में जैसे दोनों निकलते हैं तो ऐसे समुद्र ये सब जगत भी समुद्र की तरह है दोनों तरह के पैदा होते हैं इसमें भी साधु पैदा होते हैं साधु पैदा होते हैं विष्ण की तरह से शादी पैदा हो गए और अमृत की तरह से शादी पैदा हो <coughs> ये दोनों ही संसार में तब स्वीकार समुद्र मंथन की कथा की तरफ संकेत है पुराणों का ज्ञान न हो तो तुलसीदार की बात कैसे समझ में क्या कहना था इसके पीछे ये पौराणिक शैली पौराणिक दृष्टान्त उदाहरण वहां से लेकर के अब ये पुराणों की कथाएं बात को समझाने के लिए सरल तरीके हैं पुराणों से तो घबराते है बहुत लोग घबराने तो की बात नहीं है, एक शैली विशेष है बात के उसी ज्ञान को सत्य का वर्णन करने के लिए तो उसमें अब जैसे ये कहा अरे कहा समुद्र में से अमृत तो और कैसे कहा एक समुद्र में मंथन किया गया और किस में निकला अमृत निकला ये सब झूठी का कैसे हो सकता है अरे सास समुद्र में नहीं हो सकता तो इस जगत में तो भले बड़े आदमी पैदा हो सकते हैं इसमें तो कोई गलती नहीं है हाथ तो नहीं है ये तो हो सकती हो. हो है इस संसार में साधु भी हो सकते हैं असाधु भी हो सकते हैं जब ये कई संसार में साधु हो सकते हैं असाधु हो सकते हैं कैसे हो सकते हैं इस बात को समझाने के लिए एक कथा बस है जो समुद्र में विष अमृत दोनों निकल सकते हैं कैसे संसार सागर में भले मृत दोनों प्रकार के व्यक्ति पैदा हो सकते हैं अब पैदा हो सकते हैं तो दोनों को कथा अमृत ठीक है समृद्ध को पियो विश्व मत पियो लेकिन संकट जी को तो पिला अरे भाई निपटना तो उससे पड़ेगा किसी तरह से अब उसमें से जो समर्थ व्यक्ति होंगे वो तो इनसे निपटेंगे शंकर जी की तरफ क्यों बढ़ रहे कि विशात भाई तुम्हें पी लो तुम्हें पी लो कहा देखो शंकर जी ऐसा महादेव कहाँ मिलेगा ऐसा कौन सा शक्तिशाली कहाँ मिलेगा कि विष पी जाए हजम कर जाए संसार को बचा ले कि तो संसार में ऐसे व्यक्ति सक्तिशाली व्यक्ति होने चाहिए जो इनको इन दोष जुर्गण को इनको सबसे भी कर जाए धीरे धीरे देखो इस प्रकार के शास्त्र का प्रयोजन क्या है शास्त्र का कहने की क्या जो वर्णन शास्त्र करता है चाहे प्राण करते समुद्र मंथन इत्यादि हो कुछ भी कथाएं हो तो उनके उनके प्रयोजन को देखो बात बहुत सुंदर है लेकिन प्रयोजन को न देखो उस बात को न समझो शब्दों की तरफ जाओ तो जो जैसे की कुछ लोग संगीत का कुछ तो मर्म नहीं मान्य होता है समझ नहीं आता भाए भाई समझ में आता कि भाए माय होता है और इससे ज्यादा संगीत को कुछ नहीं समझते ऐसे कुछ लोग काव्य को कुछ नहीं समझते काव्य में क्या अरे झूठी मूठी बातें हाका करते हैं कभी लोग उनमें काव्य में क्या डरा होगा किसी को नहीं बता दें कि चंद्रमा की, तो की, की तरह से है कहीं कुछ बता दें तो ऐसा इन सब बातों में किसी कैसे चोटी कैसी साप की तरह से है ताकि ये सब बातें झूठी मूठी बातों में क्या तो जो लोग समझेंगे कवि लोग झूठा होते हैं झूठी मूठी बातें उड़ाते रहते हैं तो उनको तो कार्य में कोई जान नहीं आएगा, लेकिन उसके पीछे काव्य का जो राष्ट्र जो जानने वाले हैं वो जानते हैं कविता का क्या माधुरी है उसमें कैसी शिक्षा है कैसे उसमें बात कहने की एक युक्ति पूर्ण गंभीर युक्तियां उसमें हैं वो समझने वाले हैं समझेंगे उसको वैज्ञानिक <coughs> विवेचन एक प्रकार का है उसको विवेचन है और उसमें जैसा है उसी प्रकार से बोलने का तरीका है लेकिन काम में व्यंजना प्रधान होती है कहते कुछ है और तो उसका अर्थ कहीं दूसरा जा करके निकलता है तो अब जिस प्रकार से जो समझने वाले हैं वो पुराणों की भाषा को कि उसकी व्यंजना क्या है तात्पर्य क्या है उस तरफ अगर ध्यान देंगे तो बड़ा आनंद प्राप्त होगा और उस तरह ध्यान नहीं देंगे तो बस उनको ही लगेगा देखो ऐसे भी कहीं हो सकता है कि पहाड़ चल गए दे, पहाड़ उड़ने लगे ऐसे भी कहीं हो सकता है समुद्र को मत हो तो उसमें विष निकले हो, समुद्र को मत हो तो उसमें सत्या अमृत निकले आए ऐसे हो ही नहीं सकता झूठी बात नहीं बिल्कुल लेकिन अब जब इसको दृष्टांत में देखो तो उसी राष्ट्रीय कैसे सत्य बनाया इसको अरे जगत को समझो यही जगत ही संसार है और इसी में पैदा हो रहे भले बुरे व्यक्ति जो भले व्यक्ति पैदा हो रहे समझो तो अमृत है जो दुष्ट लोग पैदा हो रहे समझो वही विष्ण है संसार में दोनों प्रकार के कहते हैं भले अन भले करतूती कहते हैं ये सब दोनों जो है वो हो अब साधु असाधु तो इनको देखने से आप नहीं बता सकते कि दोनों को, को देखो दो आदमी खड़े कर दो बताने से कौन साधु कौन असाधु कौन, कौन भला है कौन बुरा है तो कोई सूरज देखो बता दोगा तूरी राशि कहते हैं उनकी कर्तूत से पता चलेगा की कौन साधु व साधु भले अन कौन भला है कौन बुरा है ये पर्याय वर्ती सब के लिए प्रयोग कर रहे हैं साधु के लिए भल जो खल है दुष्ट है दुर्जन है उनके लिए खल जो तो कहते हैं कौन भला है कौन बुरा है हैतूती अपने अपने कर्तूत के अनुसार है मन कर्मानुसार ही जिस प्रकार का उनका व्यवहार है जिस प्रकार का बाहरी जीवन वही है कर्तूत अब एक व्यक्ति दूसरे को दुख दे रहा है उसकी एक करतूत है एक व्यक्ति दूसरे को सुख देने का प्रयास कर रहा है उसकी कर्तूत एक व्यक्ति दूसरे की निंदा कर रहा है वो कर्तूत दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा है ये कर्तूत तो सबकी अपनी अपनी करतुती है उसी से वो भले बुरे और क्या <coughs> भले भले निजी लहत सूज अपलोक विभूति कहते हैं उनको जैसा उनका कर्म होते हैं उनकी करणी जैसा संसार देखता है वैसे ही लहत मान प्राप्त करते हैं और सूजस और अतयश अपलोक मन अतयस यश और दोनों ही प्राप्त करते हैं और अपयी विभूति संपत्ति कुछ लोगों को यश की संपत्ति प्राप्त होती है और कुछ लोगों को अपय की, की संपत्ति प्राप्त होती है कुछ लोग यश के धनी यशनी बहुत ही प्राप्त हुआ जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत धन कमाया तो बड़ा धनी हो गया ऐसी किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छे कार्य किए तो उसकी बहुत प्रशंसा हुई बहुत प्रशंसा हुई बहुत लोग दुनिया में उसको प्रशंसा करने के लिए जानने लगे यश गाथा गाने लगे तो क्या हुआ ये की संपत्ति उसको बहुत प्राप्त हो गई माश्य हो गया उसके पास क्या संपत्ति है ये की संपत्ति ऐसी दूसरे लोगों की जो दुष्ट स्वभाव को तो उनकी निंदा होने लगती जब निंदा होने लगती तो निंदा, निंदा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, गई अब निंदा जैसे कि साधु लोगों के सज्जन लोगों के बहुत लोग दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग जब जानते हैं तो इसी प्रकार डाकू चोरों को भी ये दुष्ट स्वभाव के लोगों को भी इनको भी बड़ी इनकी जो है ख्याति बढ़ती है ख्याति बनते हैं उनको भी सब दुनिया भर जान जाता है लोग लोग इसी प्रकाशवी कहावत है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम रहोगा अरे साहब बदनाम होंगे तो भी नाम रहोगा नाम होगा तो मैंने नाम लेंगे लोग बात अब बहुत अखबारों चोरों दासियों का भ्रष्टाचारियों खुद नाम छपते रहते हैं तो उनके नाम लोग आज जान जाते नहीं जान जाते तो किस लिए जान जाते हैं उनके नाम बुराइयों का कारण जान जाते हैं अपनी बुराई के कारण इतनी महिमा को प्राप्त हो गई उनकी ख्यात इतनी ज्यादा हो गई तो लिए विभूति तो ये हो गया उनका तो गुण और गुण जान तो सबको ही अब दूसरे कहते हैं कि हमने सरकार कहा कि सब ये सब वर्णन क्यों करते हो तो कहते हैं ये नहीं की हम जनाते हैं सब कुछ सब लोग जान जाए लेकिन ये जो शासन लोग जानते ही है कि क्या गुण है क्या दोष है लेकिन कुछ लोगों को जिनको की दोष जानते हैं तो भी दोष नहीं छोड़ते और जो गुण जानते वो गुणों को नहीं छोड़ते जो जी भाव दीप तेस हो जिसको जो अच्छा लगता है वही उसे अच्छा लगता है और उसे छोड़ता नहीं जैसे किसी को कटवचन बोलना बहुत प्रिय तो चाहे जितना उसमें शासन में आवे कट वचन में बोलो मृद वचन बोलो चाहे इतना उसकी जो है निंदा की जाए चाहे बुराई कही जाए चाहे कटवचन बोलने के लिए चाहे इस तरह किया जाए खराब और समझता भी हो तो हम कटवचन बोलते ही अच्छा नहीं है लोग बात उसे अच्छा नहीं मानते तो क्या छोड़ देगा अब क्यों बोलेगा वो दूसरी वही अच्छा लगता भाव भी देखो अच्छा लगना एक बात और अच्छा होना दूसरी बात वो ये जानता है कि कटोचन बोलना अच्छा नहीं है एक बात लेकिन कटवचन बोलना अच्छा लगता है ये बात दूसरी मैंने एक बात बुद्धि की है दूसरी बात मन की है बुद्ध की है तो कहती कटवचन नहीं बोलना चाहिए तो ठीक है जब डिस्कशन करोगे तो किसी से पूछोगे भाई उसे कटवचन वाले से पूछो बताओ कटवचन बोलना अच्छा होता है उपरा होता है तो जब बुद्धि से विचार करेगे तो कहेगा कटवचन बोलना अच्छा नहीं होता है समाज में भी किसी को अच्छा नहीं लगता कटवचन नहीं बोलना चाहिए अब ये इस समय तो किस आधार पे बोला जो बुद्धि है, तर्क है, उस आधार पर बोलना और जब व्यवहार में आया तो क्या किया कटवचन बोलने लगा कर वही तो क्या आप कटवचन बोलते क्यों कि अच्छा तो यही लगता है ये मन की बात है तो बुद्धि कुछ कहती है और मन कुछ कहता है तो एक ही बात पर दो भाव हो जाते एक ही व्यक्ति का व्यक्तित्व ब्यक्तित इस प्रकार से विखंडित हो जाता है जहां सिद्धांत की बात आएगी तहां एक बात और जहां व्यवहार की बात आएगी तो दूसरी बात बुद्धि में एक बात है वाणी में दूसरी बात है कर्म में तीसरी बात है ये विखंडित व्यक्तित्व है डिसइंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी विखंडित व्यक्तित्व टूटा फूटा आदमी प्रकार है, लेकिन अगर वो व्यक्ति जो है ये कहता है कि देखो कट वचन बोलना अच्छा नहीं है तो कटवचन मन को भी अच्छा न लगे और बाणी से बोलना भी अच्छा न लगे और बोले भी नहीं कटवचन तब एक बात लेकिन है, लेकिन तो तुलसीदास जी कहते हैं संसार में ऐसा खुद होता है कि जो लोग दूसरे की निंदा करते हैं तो जानते हैं कि दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी करते हैं अच्छा लगता ऐसा होता है जो लोग दूसरे की प्रशंसा करना जिनको भी अच्छा लगता है दूसरे की प्रशंसा करते हैं कहते तो हैं भाई तुम दूसरे की इतनी प्रशंसा करते तो हो, हो। अच्छा थी थी थी तो बड़ा खराब आदमी है अरे बड़ा खराब होगा सुख एक देखता है लेकिन उसमें अच्छाई भी तो कुछ है हम अपनी को अच्छाई देखते हैं लेकिन बुराई क्यों नहीं देखते कहीं हमारे आदित्ते ही बुराई देखने की हमको अच्छाई दिखाई देती तो अच्छा हम अपने देखते ऐसे दूसरा व्यक्ति कहे कि कितना अच्छा आदमी है वो बुराई तो जरूर होगी कि हाँ जरूर होगी इतना से सारे संसार उसकी उसकीाथा अच्छाई हुई है तो उसमें बुराई नहीं की बुराई जरूर है कि देखो सारी दुनिया को तो अच्छाई ही दिखाई दे रही है लेकिन एक ही आदमी ऐसे कुछ बुराई भी ढूंढ ली है तो कितने देखो होशियार आदमी होना उसमें भी हमने बुराई निकाल ली है अब बुराई ढोल रहे हैं तो अपनी बुराई ढूंढ करके बताना उसे अच्छा लग रहा उसी अपनी तारीफ समझ रहा है कहीं कहीं लोग बात हैं वो हो व्यवहारिक अपने जीवन में बड़ा अच्छा कार्य करने वाले बहुत महान कार्य करने वाले जैसे रामकृष्ण परमहंस संत महात्मा हो विवेकानंद जी जैसे जैसे महापुरुष हो गए उनकी जितनी प्रशंसा करो थोड़ी है लेकिन कुछ लोग जिनकी की काक दृष्टि होगी वो उसमें से ढूंढ लाएंगे जोश उनमें से निकाल लाएंगे अरे साहब क्या रामकृष्ण परमहंश इतने बड़े महात्मा हो गए कैंसर उनको भी हो गया थी? अरे रामचंद बड़े महात्मा हो गए तो क्या हो गए हुक्का वो भी पीते अब ऐसे करके जो है कहीं न कहीं वो ऐसे करके उनको दुनिया और कुछ बातें भी दिखाई दी उनका इतना ज्ञान कुछ नहीं समझ में आया उनकी इतनी जो है उन, उनका चरित्र उनकी महिमा और कुछ कहीं कुछ समझ में आया उनकी भक्ति से नहीं समझ में आई भाव नहीं समझ में आया उनको समझ में आया तो समझ में आया तो हुक्का तो ऐसे करके जिनको भी जो जैसी दृष्टि होती वही ढूंढ करके लाते हैं और वही अच्छा लगता तो उन के के है उनको रामकृष्ण परमंश की कुछ माता नहीं समझ में आई तो माता बताने वाले का तो दूसरे तमाम लोग है वो तो सब अपनी बता रहे हैं हजार के लोग बता रहे हैं लेकिन हम ऐसे कम से कम एक दोस्त हमें खोल लाए कुछ दिखाई दिया किसी वो तो हमारी तारीफ है ज्ञान के लाए जो जी भाव निकोही तो जिसको जो अच्छा लगता है बस वही उसे अच्छा लगता है। अब देखो जानत सबको एक माना बुद्धि की बात है अब जब कहते हैं जो जी भाव निकाव तो भावना की बात है। भावना क्या है ये मन की बात मन में भाता कुछ और है और जानना मान बुद्धि में जानना कुछ और बात है व्यक्ति की सबसे बड़ी साधना यही है कि व्यक्ति जो जानता है वही माने भी उसी स्वीकार भी करे वही व्यवहार में भी, भी लागे वाणी में भी लागे सब दोनों जगह एक जैसा हो ये कहते हैं गुण अब गुन जान तो सब को ही जो जय भाव नीच से ही सो ही भलो भलाई पै लिचाई नीच अब देखो जो जैसे हैं अपने उसी में डटे रहते हैं भले भलाई पे अपने लगे रहते हैं और जो निचता बने खल लोग दुष्ट लोग हैं अपने दुष्ट स्वभाव में बस उसी में लगे रहते हैं और दोनों में दोनों की अगर प्रशंसा करो तो इसी बात में प्रशंसा है भले ही प्रशंसा इसी में कि भलाई ही लगा रहे दुष्ट की भी प्रशंसा किस बात में अब ऐसे थोड़ी दुष्ट व्यक्ति कभी भलाई करने लगे तो तुमको अपने धर्म से गिर गया जो परनिंदा करने का जिनका भी 24 घंटे का स्वभाव हो कभी किसी की प्रशंसा कर दे अरे ऐसा तो अपने धर्म से गिर गया अगर कोई सबकी प्रशंसा करता रहे प्रशंसा करता रहे कभी किसी की निंदा कर दे तो अपने धर्म से गिर गया ये कहते हैं जितने दुष्ट स्वभाव के हैं वो अपने दुष्ट स्वभाव में बने रहेंगे जो भले स्वभाव के अपने भले स्वभाव भले भलाई पहला है मैंने भलाई भला आदमी जो है साधु के साधुता में लगा रहता है और लहाई निचाई नीच नीच व्यक्ति नीच अपनी नीचता ही में लगा रहता है या नीच संदिगो से लिए कर दिया जो दुर्गुणी व्यक्ति है दुष्ट है खल है उनके लिए नीच भी कह दिया नीच के मैंने साधु लोग यह महानता साधु में है और जुष्टो की नीचता उनको नीचे ही कहा जाएगा लेकिन फिर भी जो वो हो अपने अपने स्थान पर दोनों डटे हुए हैं देख भी नहीं होते अपना अपना धर्म नहीं छोड़ते अपने गुणों को नहीं छोड़ते कैसे फिर तो किसी में उनकी तारीफ भी इसी में है कैसे सुधा सराही अमर का उदाहरण बताते हैं जैसे किस अमृत की प्रशंसा करोग अमृत वो जिसको कि जिसको पी ले तो अमर, अमर हो जाए अमृत वो संजीवनी बूटी हो जो खा ले तो मरता व्यक्ति नहीं जी जाए तो, तो संजीवनी बूटी और जिसको जिस अमृत को खाने से कोई व्यक्ति मर जाए तो फिर अमृत पैदा होगा इसलिए अमृत की उसी की सराहना है जो खावे तो अमर हो जाए और इसी तरह से विश्व किस विश्व की सराहना है जो विष्व को खाए व्यक्ति मर जाए तो विश्व तो विष है और कोई व्यक्ति विश्व खाए मरे ही नहीं विष तो है, तो हो होते हैं मरने के लिए अमृत तो बहुत तरह के नहीं होते देखने में नहीं आता था था संसार में पृथ्वी के अमृत भी कोई होता है खाके अमर हो जाए लेकिन मरने के लिए विष तो होते ही है और तरह तरह के विष होते हैं कोई कोई ऐसे विष होते हैं खाओ तो कहो थोड़ी देर तक जीव ही बैठे बेहद होश हो जाए फिर ठीक हो जाए तो कहते तो ऐसा दृष्ट खाने से क्या बड़ी नहीं थोड़ी देर की हलाकान हुए परेशान हुए उसके बाद ठीक हो जाए अरे विष ऐसा हो कि जीव में रखो स्वास्थ्य पता नहीं लगे एक सेकंड में जाओ ऐसा भी खा तो ऐसा विषय क्या है कि पोटेशियम साइनाइड साइनाइड खा दो बात इतना अच्छा व्यस्त जरा भी तकलीफ नहीं हुई जरा भी कोई कष्ट नहीं खाने बढ़िया व्यस्त अब देखो किस विश्व तारीफ हुई जो ऐसा कुछ तो जैसे कि विष और अमृत की अपने अपने स्थान में अपने अपने उनके जो गुण दोष हैं उसी से उनकी सराहना होती है ऐसे ही सराहना दुष्टों की सराहना अपने ढंग की उनकी दुष्टता ही सराहना और तो जो संत लोग हैं साधु स्वभाव है उनकी सराहना अपने ढंग की है उनका कार्य अपने प्रकार का व्यवहार है लेकिन संसार में है दोनों प्रकार के और संसार ही ऐसा इसमें होते ही दोनों प्रकार की उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं उनके पीछे कोई हाय हाय करने की जरूरत नहीं इतना वर्णन सब करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई उनके पीछे बहुत जो है वो दुखी हो कोई परेशान हो इसलिए वर्णन कर रहे हैं ये वर्णन कर रहे हैं कि एक जगत का संसार का एक सत्य है ये ऐसा ही होता है और उसको ऐसा ही एक्सेप्ट करो बस ये कहना झगड़ा के साथ किसी समय इसलिए देखो आगे इसी बात को कि जैसा संसार है ऐसा संसार है इसको मान करके चित्त को अपने शांत रखो परेशान मत हो आगे देखिए खल अगुन साधुन गा उभार उद्यवगा गुण दोष बखानी संग्रह त्यागन बिन्चाने भले कोच सब विधि जाए गुने लगाए इतिहास पुराना विदित पंच गुणे अवगुण साना दुख सुख पाप पौने दिन राति साधु सुत दानवदेव चय अमी सुजीवन महुरमीचू मा ब्रह्मजीव जगदीसा लक्ष्य लक्ष्य रंगकयनीषा काशी मधुसुर सरिक्रम न सा मरुमारो मय देववासा सरगन रक अनुराग विराग दिगमागम गुण दोष विभागा जलचेतन गुण दोष मय विश्वीन करता संतन सगुन गह पै परिहरि बार विकार श्या राम चंद्र की जय पवन मान की जयो भई सत संतन की जय <coughs> खल अघ अगुण दुष्ट लोग हैं पापी और अगुण मन गुण रहित दुर्गुणी होते हैं सात गुण गाहा और सात लोगों में गुणी गुण गुण के गाह मन गुण के भंडार में अब दोनों किस प्रकार के हुए दोनों के दोनों ही समुद्र है तो वह अपार होता जी दोनों ही जो है वो अपार समुद्र के समान है अब गाहक बन जिसकी थाली नहीं समुद्र में दो बात है एक समुद्र में जल का बहुत दूर तक विस्तार है।, है तो अपार समुद्र कहलाता है दूसरी बात समुद्र गहरा भी बहुत ज्यादा तो आगाध कहलाता तो है तो समुद्र जैसे आगाज और आकार है इसी तरह से दुर्ग इन दुष्ट व्यक्तियों का दुर्गनी लोगों के पाप पाप बहुत उनमें दोष ही दोष सद्दुन के भंडार और सद्गुणी व्यक्तियों उसमें सद्गुणी ही के भंडार तमाम सद्गुण भरे हुए सब उनमें गुणी है गुण है परोपकारिता की भावना है यही सब साधु में तो दोनों अपने अपने प्रकार के दोनों अपने अपने के, में दोनों ही प्रकार के <खिया> अब दोनों प्रकार के व्यक्ति हैं तो इनकी शक्ति ऐसा करके क्य क्यों इनका सबका वर्णन किया तो कहते हैं कि ते ही ते कच गुण दो सब खाने कहा कि ये तो ये तो एक प्रकार के कहने के तो उसकी तात्पर्य कि हम संतों का उनका वर्णन करना चाहें तो उनका सम नहीं कर सकते जैसे पहले कह दिया था कि इनको विधि हरी हरी कभी को विदानी कहा कि तो साधु महिमा सघुचानी सारे लोगों की महिमा कितनी है ये सरस्वती भी नहीं कह सकते नहीं कर सकते शेषना भी नहीं कर सकते मैंने अपार है इसी प्रकार से खलों की दुष्टों की महिमा कैसी है तो वह भी अपार है कहां तक वो वर्णन इसकी की जा? नहीं कह सकते लेकिन तू तो आज कहते हैं हमने थोड़ा सा उनके संबंध में वर्णन किया ये बहुत वर्णन नहीं है ये संक्षिप्त वर्णन है दुष्टों का और साधुओं का और दोनों प्रकार के साधु और साधु का इस संक्षिप्त वर्णन का क्या प्रयोजन है कहते हैं इसलिए इसलिए है कि संग्रह त्याग में दिन पहचाने कि जब तक पहचानो नहीं तो संग्रह त्याग नहीं होता अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सुधारना भी चाहे तो किसी से तो भाई तो अपने आप को सुधारो या कोई व्यक्ति अपने आप में सोचे कि हमें अपना उद्धार करना चाहिए अपना सुधार करना चाहिए तो उसको मार्गदर्शन के लिए तो कुछ हो क्या सुधार करे वो अपने आप में जैसा समझता है तो अपने आप समझता है बिल्कुल ठीक है तो बिल्कुल तो ठीक तो नहीं हो अभी उसमें जो दोस्त हैं, वो शास्त्र बताते रहते शास्त्रों का काम ही है गुण बताना है पापों ने बताना है शुभाशुकर्म बताना है जीवन का गलत रास्ता क्या है सही रास्ता क्या है ये शास्त्र का बताना है अब उसको पढ़ोगे सुनोगे देखोगे तो आज समझ में आ कि हम कहां तक हैं पहुंचे हैं और क्या हमें अपने आप में सुधार करना अपने आप देखोगे इसलिए शास्त्र तो वर्णन करेंगे दोनों बातों में शास्त्र है ही लीग जो लोग की अब भले भलाई पर लगे रहेंगे बुरे बुराई पे लगे रहेंगे और वैसे ही बने रहेंगे तो फिर शास्त्र लिए शिक्षा किस लिए कहते तो इसलिए है कि भले लोग जो वो तो भले बने रहेंगे लेकिन उनमें जहाँ कोई कमियां हैं उन कमियों को लोग दूर भी कर सकते हैं देखो तो संसार में बहुत बार डिस्कशन होता है तो कुतर्क में यही बात आती है भाई जो जिसका जैसा स्वभाव है संसार में देखा जाता है उसका स्वभाव ऐसे ही रहेगा बदलेगा तो है नहीं ये बात गलत है स्वभाव बदलेगा नहीं ऐसी बात नहीं स्वभाव बदलेगा लेकिन कब बदलेगा जब स्वभाव व्यक्ति अपने आप बदलने के लिए जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है तो, तो बदल सकता है व्यक्ति लेकिन कोई व्यक्ति अपने आप बदलने को तैयार ना हो तो दूसरा व्यक्ति चाहे सिर्फ करके मर जाए लेकिन नहीं बदल सकता किसी व्यक्ति को तो दूसरे के बदलने से कोई थोड़े बदल सकता है नहीं बदले अपने बदलने से बदल सकता है व्यक्ति इसीलिए कहा जाता है कि कोई किसी को शिक्षा नहीं दे सकता शिक्षा लेने को शिक्षा ले सकता जिसको शिक्षा लेनी होगी वो ले लेकिन जिसको शिक्षा लेनी होगी वो शिक्षा ले लेगा हजार जगह से जहां कहीं देखेगा वहां शिक्षा ले लेगा दत्तात्रेय तो सत्ताईस गुरु 32 गुरु कैसे हो गए है? उनको शिक्षा लेनी थी तो सब जगह उन्हें शिक्षा मिलेगी और जिनको शिक्षा नहीं लेनी है उनको कहीं शिक्षा नहीं दिखाई देगी ये इसलिए कहते हैं कि जिनको भी बनना हो अपने आप सुधार करना हो तो देखो मलाइयां हैं क्या गुण हैं क्या दुर्गुण हैं ये सब बता देंगे और दुर्गुण में दुर्गुण क्यों है गुणों में गुण क्या है गुणों में क्या अच्छाई है उन गुणों में आता है तो उससे व्यक्ति का क्या श्रेष्ठता बनती है कैसी महानता बनती है ये सब बता देंगे कभी कभी संसार में ऐसे भी व्यक्ति हुए वैसे तो मिले जुले व्यक्ति बहुत होते ही संसार में अच्छे भलाइया बुराइयां व्यक्ति हुए सभी व्यक्तियों में भलाइया बुराइयां भी होती हैं कोई अलग अलग छाण छाण के दो प्रकार के नहीं है लेकिन जो भले व्यक्ति है कभी कभी उन भले व्यक्तियों को ज्ञान अज्ञान में कोई न कोई उनके साथ बुराई लगी रहती और वो बुराई उनको पीछे घसीटती रहती वो कोशिश करते हैं आगे बढ़ने के लिए लेकिन उनकी वो बुराई जो उनके साथ में लग गई है उनकी टांग खींचती है पीछे बहुत बारिश प्रकार के लोगों के जीवन में हो गए अगर वो एक अपनी उस बुराई को छोड़ दें तो उनको जो उनकी अच्छाइयाँ है उनके पास 50 अच्छाइयां हैं लेकिन एक बुराई जो उनकी उसको सबको व्यक्तित्व उसको, सब तो उसको कमजोर करती रहती है आगे नहीं बढ़ती रहती अगर एक बुराई को तो उसको छोड़ दे उसकी सब अच्छाइयां जितनी हैं, वो सब प्रकाशमान हो जाए लोग कल्याण भी होने लगे वो भी महिमा बन जाए और तो सारी उसकी सफलता भी हुए जीवन बहुत बार आध्यात्मिक साधना करने वाले व्यक्तियों के साथ में एक आध लखना रहता है एक आध लगा रहता है बस वही उसको परेशान करता रहता है तो कैसे मालूम पड़े कि हमारी साधना में सफलता क्यों नहीं आ रही कहां इसमें अड़चन कहां पड़ी हुई है तो शास्त्र उसको बताएंगे कि देखो यहां 200 इस प्रकार का ऐसे दोष बन जाओ तो बस हमारी सफलता ही सफलता बच्चों को ये सब मनोवैज्ञानिक रहस्य शास्त्र इसी प्रकार बताते रहते हैं इसलिए जब उनको शास्त्रों को सुने तो व्यक्ति को शास्त्र के श्रवण करने का क्या तरीका है सब्जेक्टिव तरीका है ऑब्जेक्टिव नहीं अपने आप को देखो शास्त्र का अध्ययन करो तो अपने आप को देखो कि अपने में आपने क्या दोष है और क्या हम अपने सुधार कर सकते हैं शास्त्र क्या कहते हैं कहाँ बिगड़ रहा है क्या हो रहा है कहाँ हमारा सुधार हो सकता है कैसे आगे हम बढ़ सकते हैं उसमें शास्त्र जो कहता है अपने आप को देखो ये मत देखो कि शास्त्र दूसरों के लिए क्या कहता है शास्त्र को पढ़ो और समाज में डूबते चलो ऐसे दुष्ट लोग समाज में कहा है चलो पता लगा ये काम नहीं था ये देखोगे दुर्ग जो बताए गए हैं इनमें से कोई दुर्ग हमारे अंदर तो नहीं ऐसे दूसरों की निंदा करने वाला द्रगुण हमारे अंदर तो नहीं है दूसरों को हान पहुंचाने वाला द्रगुण हमारे अंदर तो नहीं है दूसरे का अशुभ सूचना हमारे मन में तो नहीं आता है अपने आप में इस प्रकार से देखो अगर आता है तो उसको दूर करो नहीं तो आध्यात्मिक साधना बनेंगे नहीं बुद्धि कुछ ना भी समझते रहो तर्क साथ सिद्धांत की अपनी भी मानते रहो लेकिन स्वयं ना अपना विकास होकर के जो आध्यात्मिक जीवन, जीवन का जो आनंद है वो प्राप्त नहीं होगा और उस आध्यात्मिक जीवन का जो प्रकाश फैलना चाहिए समाज में वो भी नहीं फैले तो दुर्गुण जो वो उसको आच्छादित किए इसलिए कहते हैं संग्रह त्याग न संग्रह मैंने ग्रहण करना अपने जीवन में लाना संग्रह करना और त्याग मना छोड़ देना क्या छोड़ना है क्या ग्रहण करना है दुर्गुणों को छोड़ना है गुणों को ग्रहण करना है ये सब मालूम भी चाहो गुण क्या है दुर्गुण क्या है एक बात तो ये कहते हैं देखो कि गुणिया और बुने जाना सब कोई कि सब लोग गुणों को जानते हैं लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि संग्रह है क्या बिन पहचाने अरे साथ नहीं लोग आज समझते बहुत बार लोग ऐसे भी होते हैं जो दुर्गुणों को कौन समझते हैं जब तक जुर्गुण को गुण समझे रहेंगे तब तक, तक भला कैसे छोड़ेंगे? ये गुण और दुर्गुण जो है ये है ये अतिथि की तरह से है अतिथि किसी के घर में अतिथि आता है तो उसका स्वागत करो जिस अतिथि का जिस घर में स्वागत होता है वो बार बार जाता है और जो अतिथि किसी के घर में जाए वहां स्वागत ही न हो नमस्कार भी न करे आओ बैठने के लिए भी न करे हाँ? उसका क्या होगा वो एक बार आया दोबारा लोग करके नहीं आएगा लोग बात जब किसी दुर्गुण की का स्वागत करते रहते हैं दुर्गुण आएगा कहेंगे हाँ बहुत अच्छा नमस्कार नमस्कार दुर्गुण तुम तो बहुत अच्छे हो तुमसे तो हमारा बहुत काम चलता है तुम बहुत दिन में मिले हो आए हो तो आओ नमस्कार बैठो तो आप ये स्वागत करते हैं अब वो दुर्गुण हो चक्कर लगाएगा भरा रहेगा बराबर जाएगा नहीं तो पहले तो ये समझोगे दुर्गुण का हमें क्या करना है इसका हम स्वागत सत्कार ना करें तब तो वो भागेगा तुम। और जो सदगुण है उनका अगर हम स्वागत करेंगे तो वही आने लगेंगे फिर तब ये सब अपने अंदर आने के लिए इनको समझो कि जैसे मनुष्य को इस व्यवहार में होता है और वो जैसे आता है स्वागत सत्कार प्राप्त करता है इसी प्रकार के गुण दोष भी स्वागत सत्कार प्राप्त करके ही हृदय में डेरा जमाते अब देखो किसी के हृदय में भगवान कब आते हैं क्या काम कर रहा है भगवान तभी आएंगे जब भगवान में प्रेम होगा जब भगवान में आदर भाव होगा जब भगवान में समर्पण भाव होगा जब बार बार भगवान कहोगे कि हे भगवान आप हमारे हृदय में क्यों नहीं आते कभी कभी आया करो कभी कभी रहा करो थोड़ा कभी अपना आनंद भी हमारे हृदय में लिए फेरा करो अपना प्रकाश भी हमारे हृदय में दिया करो तो भगवान कहें कि हाँ ये बड़ा हमारा आदर करता है जो चलो इसके हृदय में चलो और जो भगवान की निंदाई करता रहे है अरे भगवान ने क्या भगवान क्या है भगवान ने संसार बड़ा खड़ा बनाया ऐसे भगवान को तो दो गाली दो ऐसे भगवान को तो बगाओ ऐसे भगवान चुप तो आने लगे हृदय इसलिए भगवान भी जब कि किसी को चाहे मनुष्य हो चाहे गुण हो चाहे भगवान हो तभी हृदय में आएंगे जब उनका आदर करो तो आदर करने के लिए उनका मूल्य भी तो समझना चाहिए हमारी भलाई है हमारा लाभ है वो समझो तभी तो उनका आदर करो कहते भले कोच सब विधि कहते ब्रह्मा जी ने विधि बन ब्रह्मा जी की ब्रह्मा जी ने तो सब बनाया जगत कैसा है भले भले सब व्यक्ति किसी ने, ने बनाया ब्रह्मा ने सब ये ही है भले और कोच भले का उनका कोच मान लो मैंने अनभल एक भले हैं और दूसरे जुष्ट स्वभाव के बुरे स्वभाव के हैं। या अच्छा हैं बुराईया हैं भली बुरी वस्तुए इस प्रकार संसार में दोनों प्रकार की वस्तुएं संसार में बनाई और लेकिन ब्रह्मा जी ने सब मिलाकर के शान सुन करके बना दिया देखो ये आगे कहते हैं देखो ब्रह्मा जी ने जगत बनाया थोड़ी भलाई ली छोड़ी बुराई ली थोड़े गुण लिए थोड़े दोस्त लिए और उनको लेकर के दोनों मिला दिया जैसे पानी और आटा काम तो पानी भी मिल गया, भी मिल गया। तो दोनों ऐसे भलाई बुराई भलाई भलाई से संसार बनाने की कोशिश की तो भी संसार नहीं बना तो उन्होंने कहा दोनों को मिला तो फिर देखो क्या बनता है जब तो संसार बन गया तो उसमें दोनों तरह की बातें थी भलाइया भी थी बुराइयां भी थी दोनों का मिक्सचर है यह तो अब विस्तर है तो कैसे समझना इसमें क्या घुरा है क्या बुरा है क्या ग्रहण करना क्या तो अब ये तो संसार ऐसे ही हो गया जैसे कि पानी में दूध मिला दो एक तरफ दूध मिला दूर हुआ दूसरी तरफ पानी में मिला हुआ है अब पानी में दूध कितना पानी कितना दूध वहाँ का दिखाई देता है दूध लेकिन फिर एक हंस लाओ था? तो हंस क्या करेगा कर पानी को अलग अलग कर देगा दूध को अलग अलग कर देगा तो ऐसे ग्रेजों हंस का काम का किया उन्होंने क्या किया कि भाई ब्रह्मा जी ने तो सब मिला जुला के भर दिया जब कर दिया संसार को अब वेदों ने उसके गुरु को अलग और दोषों को अलग ये वेद का काम है ब्रह्मा जी का काम भलाई बुराई को मिला देना और पता नहीं लगे भलाई भलाई है भराई बुराई है ये तो ब्रह्मा जी काम है वेद का काम क्या है अब देखो दोनों ही बनाए हुए वेदी है वेद भी ब्रह्मा जी के बनाए हुए और जगत भी ब्रह्मा जी को बनाया ब्रह्मा जी ने संसार बनाया मिला के बना और जब वेद बनाए तो उनको मिला को अलग अलग करना बता दिया गणित गुरु दोष वेद भी लगाए वेदों ने क्या किया गुण और दोष अलग अलग बता दिए अब क्या क्या बता दिए गुरु दोष वेदों ने अब वेदों की महिमा सुनाते हैं देखो दो दो प्रकार की बातें बता दी जैसे सुख दुख अब जन्मो का वर्णन करने की जन्मी लिस्ट देते हैं कि देखो संसार में ढलाइया बुराइयां एक तरफ दुख है तो दूसरी तरफ सुख है अब दुख किसी को पसंद नहीं सुख चाहते हैं तो दुख समझ लुरा है सुख समझ लो अच्छा है तो अच्छा बुरा इस प्रकार से सुख और दुख इस दोनों प्रकार के ब्रह्मा जीवन दोनों बनाए लेकिन वेद ने अलग अलग करके बताया देखो ये दुख दुख है ये सुख सुख है ये दुख खराब है ये सुख अच्छा है और सुख प्राप्त करने का ये तरीका है और दुख प्राप्त करने का ये तरीका ये सब का काम अब पापुण्य पापन भी पापन भले बुरे काम तो भले बुरे काम तो मिले जुले हर कोई व्यक्ति करता पाप भी करता पुण्य भी करता भले भी काम करता भले भी काम करता लेकिन अब वेद उसको छटाई कर रहा है कहता देखो ये ये काम होने हैं और ये ये काम पाप है तब विवेक करके उसने बता दिए जैसे दिन और रात अब 24 घंटे में दिन भी है रात भी है अंधेरा भी है धीला भी है तो ये ब्रह्मा जी ने तो दोनों बना दिया दिन बना दिया रात बना दिया जैसे दिलरात बना दिए तैसे पापु ने भी बना दिए तैसे सुख भी बना दिए साधी और साथ जाति सुजात कुजाती साधु ने भले लोग भी बना दिया साधु ने दुष्ट लोग खल भी बना दिए ये भी दोनों प्रकार का संसाण है सुजात सुजाति अच्छी जाति की भी बुरी जाती दो गाय तो सब होती है लेकिन गाय भी दो प्रकार होती। की होती है एक अच्छी जाती की गाय होती भी है उदाहरण दिया है जिम घई कपला हरियाई जैसे कपला गाय को हरियाई गाय जो है वो वो उसको जरूर परेशान करती मारती है परेशान करती है कपला गाय सीधी होती दूध भी अच्छा देती हरियाली गाय दुष्ट गाय होती दूध कम देगी और कपला गाय को अलग सी मारे गाय करेगी तब देखो एक अच्छी जाति की है दूसरी बुरी जात की जाति है अपनी अपनी तो सब जात के माने कोई हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं जात के माने नेचर अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों की है वो सब अलग अलग जात के लोग हैं अपने अपने ढंग के अपने तरीके के लोग दानव देव इन चेयर नीचू एक और दानव है तो दूसरी तरफ देव है दानों के माने क्या है ये जो खलों के लक्षण है वही दानवों के लक्षण है जो दूसरे को कष्ट पहुंचा रहे उसी में सुख माने उसका नाम दानव और जो दूसरे को सुख दे उसी में अपना सुख माने वो देव तो दानो और देव दो प्रकार के व्यक्ति बनाए संसार इन चेयर नीचू ऊंची ऊंची भी बनाए नीचे भी बनाए मैंने उच्च विचारों वाले व्यक्ति बनाए तुच्छ विचारों वाले भी व्यक्ति बनाए संसार तो में इस प्रकार के बनाए ऊंचाइयाचाइया भी बनाई बनाई पहाड़ जैसे हिमालय पर्वत जैसे ऊंचे भी बना दिए समुद्र जैसे गहरी बना दिए इसी प्रकार से अन्य सजीवन माहौल नीचू एक और अमृत बना दिया तो दूसरी तरफ जो है वो हो बना दिया अमी उल्टा माहौल और सुजीवन का उल्टा नीचू इनका दोनों का थोड़ा सा आगे बढ़कर के तब उनका द्वंद बनेगा अमीर और माहुर माहौर मैंने विष अमीर मने अमृत अमृत और विष दोनों बना दिए और सजीवन और नीचू सुंदर जीवन स्वस्थ देखते हैं बड़ा अच्छा जीवन जी रहा है एक ये तो तो है तो दूसरी तरफ मृत्यु भी पड़ी मर गए कंधे का दोनों ही चीजें एक दूसरे को विपरीत है जीवन भी है मृत्यु भी है माया ब्रह्म कहते ये तो चक्कर शुरू हो गया वहीं से जहां ब्रह्म और माया जहां से शुरू हुई कथा वहीं से शुरू हो गया एक और ब्रह्म है जो नित्य विद्यमान है दूसरी माया है जो मिथ्या है स्वर है आदि अंत वाली है <coughs> एक और ब्रह्म है जो आनंद स्वरूप है दूसरी और माया है जो दुख रूपा है बस ये संसार में जैसे जिस प्रकार ब्रह्म और माया का एक दूसरे के विरोधी है इसी प्रकार के संसार की रचना हुई तो इस संसार में भी दोनों बातें मौजूद हैं जितनी अच्छाइयां है वो परमात्मा की जितनी बुराइयां है माया दोनों संसार में संसार में परमात्मा और माया दोनों मिलकर की जगत है कोई अकेले माया माया से जगत थोड़े बन गया परमात्मा भी तो उसके साथ में होना चेतन जगत बने और केवल परमात्मा ही परमात्मा रहे तो जी को इसी जगत को बनाने में भलाइया बुराइयां क्यों मिलानी पड़ी कि जब उन्होंने देखा कि चलो ब्रह्मा से ब्रह्म जो परमात्मा उसी से जगत बना डाला तो जगत बना नहीं। तो बनेंगे नहीं तो उन्होंने कहा इसी से नहीं माया से जगत बना दो तो माया से जगत बना तो भी नहीं बना माया में क्या होने के कारण अधिष्ठान के बिना अकेले माया जगत वर्थाना कर ही नहीं पाई तब क्या किया ब्रह्म को लिया परमात्मा को माया को लिया ब्रह्म को अधिष्ठान बनाया माया को नाम रूप बनाया अस्थि भात नाम रूप पांचों तत्व लेकर के तब जगत बना अब बन तो जगत में क्या होगा भाई नुके नुके में और ब्रह्म ब्रह्म के के तत्व सुखार सुखाड़ी उसमें बीच बीच में झलकेंगे और बीच बीच में माया का नाम रूप आत्मन जगत का जितने जितने के खंड विखंड और भले बुरे ऊंच नीच जितने जो है उतने नाना प्रकार के माया का जाल वो अपने आप दूसरी उस तरफ वो भी दिखाई देगा तो जगत में माया की करनी भी दिख रही है दूसरी तरफ परमात्मा की झलक भी इसी जगत में दिख रही है अब जो ज्ञानी व्यक्ति है वो माया की उपेक्षा करके जगत जगत को देख परमात्मा परमात्मा को देख लेते हैं और जिन लोगों की बुद्धि नहीं है परमात्मा तक नहीं जाते ऊपरी ऊपरी है वो जगत जगत को देखते हैं और बाहर रोना रोते अरे साथ दुनिया बड़ी खराब है अरे साथ दुनिया बड़ी खराब तो है दुनिया को देखेंगे और बड़ी खराबी उसकी देखेंगे उसके पीछे परेशान होते रहे जब <स्थ> तो माया भ्रम और जीव जगदीशा इसी तरह से फिर माया अब इसे दोनों के मिलने माया ब्रह्म क्या होगा एक तरफ ईश्वर बन गया दूसरी तरफ जीव बन गया जीव का भेद भी क्यों है इसमें ईश्वर में भी ब्रह्म विद्यमान है और जीव में भी ब्रह्म विद्यमान है लेकिन एक एक तरफ ईश्वर बन गया ऊंच बन गया और दूसरी तरफ जीव बन गया नीच बन गया ईश्वर के सामने जीव क्या कुछ नहीं इतना अंत क्यों हो गया माया के कारण सब माया के कारण से वही ब्रह्मीश्वर हो गया माया के कारण से वही जीव जाने। जाने जीव जो ब्रह्म जो माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य लक्ष्य रंग लक्ष्मी एक धन संपत्ति लक्ष्मी, लक्ष्मी, हो गया और दूसरी तरफ अलक्ष्य अलक्ष बने एक लक्ष्मी नाम की कुछ वस्तु ही नहीं लक्ष्मी रूढ़ गयी उसके पास उनके हवा तक नहीं लगी लक्ष्मी दरिद्री कुछ नहीं घुस तो तो तो गई तो तो कि इनकम टैक्स के लोकर के आकर के सब झाड़ बटोर करके सब ले जाए तो सब ले गए तो, तो भी क्या होगा लक्ष्मी कोई कम छोड़े हो गई तो अब भी उनके पास करो अब भी उसी प्रकार हवाई जहाज में उड़ गए अभी उसी प्रकार से उनके चकमा मकान तो है अभी मुझे प्रकाश हो तो क्यों लक्ष्मी वाले कोई कितना भी ले जाए कितने डाकू आते हैं कितने चोर आते हैं कितने ले जाते हैं तो के उनके पास लोग ऐसी लक्ष्मी उनके पास छो करके जाती है और दूसरे ऐसे की जिनके पास सारी जिंदगी हाय हाय करके मर गए और कभी लक्ष्मी उनके पास पड़ती पड़ती कभी चार पैसे हाथ में आ गए तो निकलते देख लीजिए खर्च हो ले गया कहीं हो गया चोरी तुम कुछ हाथ खा में खाली हमेशा रंग का अविनीशा एक और दरिद्री और दूसरी तरफ अविनीश कौन राजा एक और राजा और दूसरी तरफ वो प्रजा वो राजा के अधीन बिल्कुल रंग रंग कौन भिखारी एक और भिखारी दूसरी तरफ राजा है संसार में यह काशी मध सुर नशा एक काशी है और एक मगहर है ये देश है एक काशी नगर है एक मगहर नगर है एक सुरसरी है एक क्रमुनाशा है दो नदियां है दोनों विपरीत लक्षण वाली काशी में मरो तो सरगैया और मघहर में मरो तो नरकैगा काशी विश्वनाथ की नगरी भगवान की नगरी तो वहां मरिए कैसे मर जाएगा भगवान शंकर जी कृपा से सरगई जाएगा और मगहर मगहर जो है वो जो तसंग वे जब वो नीचे जमीन पर स्वर्ग लोग से ढकेले गए को जब नीचे गिरे पृथ्वी पर आए तब उनके मुंह से जो लार और जो उनका फैन और जो नाग थुम उनका निकला उससे जो है वो कर्मनाशा नदी बन गई और जिधर से उनका रथ निकला जहां से आए वो मगहर देश बन गया तो वहां जो सब अपवित्र देश अपवित्र नदी तब दुनिया में गंगा जी ऐसी पवित्र गंगा जी में ऐसे स्नान करो तो पुणे पुणे बने रहे पाप पाप धन जाए देखो उमटी गंगा जी ऐसे ही देश में जो है वो काशी में जाओ तो फिर सब पुने ही पुणे है शरीर छोड़ो तो सब जाओ मघेरमे तो चौथ पहुंच गए मघेर मन मदर मगर देश के माने क्या बिहार का दक्षिणी भाग